जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग एक आध्यात्मिक कृषि का दर्शन आध्यात्मिक खेती इस विषय पर इस पवित्र नगरी हरिद्वार की बहुत ही विशाल परिसर में प्रस्थापित हुआ प्रेमनगर आश्रम में पांच दिन की कार्यशाला चल रही है उपस्थित प्रदेश में से यहां आए हुए मेरे किसान साथियों बहनों और पत्रकार मित्र प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं सर्वप्रथम इस आश्रम का अभिवादन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और आपके सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया साथियों विषय झीरो बजट खेती बताया गया है लेकिन वो विषय असल में नहीं है वो तो, तो एक हिस्सा है सही विषय है खुद को बदलना अगर खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया को कैसे बदलोगे जड़ मुक्त खाद्य प्रदूषण मुक्त पानी पर्यावरण और सुखी आनंदित जीवन मिलना यह हर सजी का जन्मसिद्ध अधिकार है सजी माने मानव प्राणी पंची जीव जंतु सभी जन्मसिद्ध अधिकार है ईश्वर ने दिया है जन्म के समय लेकिन यह अधिकार एक विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था के माध्यम से हमसे छीन लिया गया है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हर सजी को चाहे मानव हो प्राणी हो पंच हो या जीव दोबारा प्राप्त करने के लिए हमारा एक अहिंसक और समस्या आंदोलन है जन आंदोलन है हम किसी के खिलाफ नहीं कोई हमारे खिलाफ नहीं चाहे संकल्प बीच अथवा जनुक अभियंत्री के रूपांतरित बीज पैदा करने वाले उद्योगपति हों, रासायनिक खाद निर्मित करने वाले उद्योगपति हों, कीटनाशक दवाओं को निर्माण करने वाले उद्योगपति हों, या ट्रैक्टर निर्माण करने वाले उद्योगपति हो चाहे कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो या कृषि वैज्ञानिक हो चाहे कृषि विभाग के अधिकारी जो रासायनिक खेती का प्रचार करते हैं वो सारे हमारे इस जन आंदोलन के सभासद हैं क्योंकि इनमें से कोई नहीं चाहता समाज का हर घटक नहीं चाहता कि उनकी कैंसर से मृत्यु हो डायबिटीज से मृत्यु हो या हार्ट अटैक से दिल की बीमारी से मृत्यु हर कोई जिने का अधिकार चाहता है अंदर सील गए हैं लोग सब और प्रसार माध्यमों के लगातार अवेयरनेस से प्रसार से उनको वो एक बात मालूम पड़ गई है कि ये सारा जो बीमारियां आ रही हैं वो खतरनाक रासायनिक खुशी से जो जहर खाते हैं उससे आ रहे हैं हमारे लगातार पैसे अभी वो अवगत हो गए हैं कि रासायनिक खेती से भी यह खतरनाक खेती है जैविक खेती उससे भी ये जहर हमारे शरीर में आ रहा है वो जहर मुक्त खाद्य चाहते हैं कीमत कुछ भी ले लेकिन वो बचना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं हम उनको जल्द मुक्त खाद्य दे रहे हैं उनको जीने का अधिकार दे रहे हैं हम उनके खिलाफ पैसे वो हमारे खिलाफ पैसे विष खाद दवा निर्माण करना उनका उद्योग है व्यवसाय है पैसे के लिए करते हैं शायद कमाया हुआ पैसा ऊपर ला जाने का ले जाने का कोई उनके पास पासवर्ड हो इसलिए वो दौड़ धूप कर रहे हैं उनका दोष नहीं है मैं उनको दोष नहीं दूंगा जो कृषि वैज्ञानिक ये खतरनाक तंत्र किसानों को बता रहे हैं रासायनिक खेती का जैविक खेती का मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा जो उद्योगपति ये सारे संसाधन निर्माण करते रासायनिक कृषि के और जैविक खेती के उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा जो सरकारी यंत्रणा इसको प्रसारित कर रही है किसानों तक पहुंचा रही है उनको भी मैं दोष नहीं दूंगा दोष इनका नहीं है असल में दोषी हम हैं निर्णय लेने वाले हम हैं शंकर बीज खरीदने का निर्णय आपने लिया रासायनिक खाद खरीदने का निर्णय आपने लिया कीटनाशक दवा खरीदने का निर्णय आपने लिया बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले आपके पास बंदूक लेकर नहीं आए कि अगर ये खरीदो नहीं तो हम भूख देंगे आपको हमारे संविधान में कोई कानून नहीं है कि आपने निरासायनिक खेती करना ही चाहिए नहीं तो आपको फांसी दिया जाएगा निर्णय लेने वाले आप ख्याल मेरे ये दोषारोपण होने की बात करते हैं सारे लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं संघर्ष बढ़ाते हैं लड़ाइया बढ़ाते हैं आपस में बांटते हैं समाज को ये गलत है गलत है किसी की उंगल उंगली उठाते हैं, अंगूठा हमारे तरफ होता है हम नहीं दिख पाते दोष किसी का नहीं है दोष हमारा है क्योंकि निर्णय लेने वाले आप वास्तव तो में आपने भी निर्णय नहीं लिया आपने निर्णय नहीं लिया निर्णय लेने वाली एक चांडाल चौकड़ी है क्या बोलती हिंदी में चांडाल चौकड़ी चांडाल चौकड़ी बोलते निर्णय लेने वाली चांडाल चौकड़ी है जो बाहर नहीं है राजधानियों में नहीं है आपके अंदर मन में है वो चांडाल चौकड़ी आपको बाध्य कर रही है निर्णय लेने के लिए विनाश के तरफ आपको खुद को और को ले जाने के लिए वो चांडाल चौकड़ी के चार सदस्य हैं काम मोह लोभ और तृष्णा कृष्णा माने अंभुजी प्यास सही दुश्मन यह है हमारे सही दुश्मन चांडाल चौकड़ी है काम माने इच्छा रासायनिक खेती करूंगा इच्छा मोह लोभ तृष्णा असल दुश्मनी है तो लड़ाई बाहर की नहीं है हमारी लड़ाई किसी व्यवस्था के कि खिलाफ नहीं है किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ नहीं है किसी सरकार के खिलाफ नहीं है हमारी लड़ाई बाहर की है नहीं ये अंदर की लड़ाई है अंदर की लड़ाई और इस अंदर की लड़ाई जीतने के लिए कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेंगे चाहे कितने भी अस्त्र विकसित हो ये कोई काम के नहीं है क्योंकि ये अंदर की लड़ाई शस्त्रों से नहीं जीत जा सकती अस्त्रों से नहीं जीत सकती नहीं अंदर की लड़ाई जीतने का एक ही साधन है वो है आध्यात्म कौन सा है बस, बाकी कुछ नहीं इसलिए मैंने इस तंत्र को नाम दिया है जीरो बजट आध्यात्मिक साथियों अब आध्यात्म जब भी इस शब्द सामने आता है तो उसका प्रारूप क्या है किसे आध्यात्म कहेंगे है इंडियम आध्यात्म की परिभाषा है बहुत सारे संतों ने और हमारे नीति निर्धारकों ने भी दी नीति शास्त्र की रचना जिन्होंने की है उन्होंने भी दी है दार्शनिक है हमारे देश के उन्होंने भी दिए प्राचीन काल से लेकिन वो मुझे मान्य नहीं है मैं सरल भाषा में आध्यात्म की आपके सामने परिभाषा रखना चाहूंगा सरल भाषा में सादे शब्दों में पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है क्या पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है मन के शांति के लिए किया हुआ मानव सोपचार है इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की सवल परिभाषा अगर देना चाहूंगा तो इस शब्दों में देना चाहूंगा कि मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना या आध्यात्म सरल परिदर्शन मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना या आध्यात्म जब बंदर से मानव विकसित हुआ तो सामने प्रकृति थी धर्म कहां था पंथ कहां थे दल कहां थे जातियां कहां थी कुछ भी नहीं था केवल प्रकृति थी आज दैनंदिन जीवन में सुबह उठने के बाद सोने तक जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं वो सारी प्रकृति से आती है प्रकृति मार मैंने पहले ही कहा पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है एक मानव स्व है हमारी मन की शांति के लिए यानी गलत काम करना पापाचार करना भ्रष्टाचार करना किसी का मन दुखाना किसी का शोषण करना दिन भर और मन अशांत हो गया कि मंदिर में जाकर क्या करना पूजा पाठ करना यही तरीका चल रहा है मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जोड़ना याद सवाल पैदा होगा कि ईश्वर क्या है कहां है दिखाइए साथियों ईश्वर मैंने नहीं देखा आपने भी नहीं देखा जो कहता है कि मैंने ईश्वर देखा वो दुनिया को मूर्ख बना रहा है क्योंकि ईश्वर देखने की वस्तु नहीं है दिखाने की वस्तु नहीं है वर्णन करने की वस्तु नहीं है जैसे हवा किसी को दिखा नहीं सकते कि हवा है लीजिए किसी को बता नहीं सकते कि हवा है लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते क्योंकि हर क्षण बहती हवा का हमें अनुभूति होती रहती है शरीर को उसी तरह ईश्वर वस्तु नहीं है जो दिखा सके लेकिन अस्तित्व नकार नहीं सकते क्योंकि हर क्षण ईश्वर का अस्तित्व हमें महसूस होता है महसूस होता है हर क्षण चाहे नास्तिक भी हो उसको भी महसूस ईश्वर के दो रूप है मैं मानता हूं कोई माने ना माने एक है निर्गुण निराकार दूसरा है सगुन साकार निर्गुण निराकार ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं मस्जिदों में ढूंढते हैं चर्चों में ढूंढते हैं मठों में ढूंढते हैं ढूंढ्वा में ढूंढते हैं हमारी खोज जारी है लगातार जारी है ईश्वर की खोज लाखों सालों से जारी है अनुभूत होते हैं लेकिन प्रत्यक्षात ईश्वर अभी तक नहीं मिला प्रत्यक्षात क्योंकि वो वस्तु नहीं है वस्तु नहीं है जो आप सामने प्रस्तुत हो लेकिन ईश्वर का एक दूसरा रूप है वो है सगुन साकार और वो सगुन साकार ईश्वर माने प्रकृति नेचर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ रोन प्रकृति ईश्वर का सगुण साकार है इसका मतलब है ईश्वर प्रकृति ईश्वर का संविधान है घटना है क्योंकि प्रकृति की निर्मित ईश्वर ने की मानव ने नहीं की प्रकृति पहले आई बाद में मानव आई अगर यह इतिहास है वास्तविक सत्य है वैज्ञानिक सत्य है कि पहले प्रकृति आई बाद में मानव आया इसका मतलब है प्रकृति की निर्मित मानव ने नहीं की कि. किसने की ईश्वर ने की इसका मतलब है प्रकृति ईश्वर का सगुण साकार रूप है प्रकृति ईश्वर का संविधान है अगर ईश्वर को जानना है तो पहले किसको जानना पड़ेगा प्रकृति को जानना पड़ेगा प्रकृति को जानना पड़ेगा साथ ही घने जंगल प्रकृति है घने जंगल बजाइए वो विशाल का पेड़ इमली का आम का जामुन का अनगिनत फलों से लगा हुआ बिना मानवीय अस्तित्व बिना मानवीय सहायता खड़ा है अनगिनत फलों से लदा अगर वहां मानव की उपस्थिति नहीं है तो फल क्यों है जंगल के किसी भी पेड़ पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करें आपको नाइट्रोजन की कमी नहीं मिलेगी फॉस्पिट की कमी नहीं मिलेगी पोटेशियम की कमी नहीं मिलेगी माइक्रोन्यूट्रोन की कमी नहीं मिलेगी इसका मतलब है सब मिल गया अगर जंगल के वो बड़े वृक्ष अनगिनत फलों से लदे हुए दुनिया को बता रहे हैं कि मैं हर साल अनगिनत फल लेता हूं मेरे पास कोई भी मानवीय अस्तित्व नहीं है मानव का तंत्र ही नहीं है केवल एक तंत्र है वो किसका है ईश्वर का तंत्र है उस ईश्वर के टेक्नोलॉजी से मैं फल दे रहा हूं इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है अगर आपको कुछ खुशी करना है तो आदेश का पालन करें प्रकृति में जो है उसका पालन करें रासायनिक खुशी उस पेड़ के नीचे नहीं है घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए महावृक्ष के नीचे न तो जोताई है गहरी जोताई ट्रैक्टर से न तो संकट भी डाला जाता है न रासायनिक खाद है न कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है न सिंचन है अनगिनत फल लगे इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है ईश्वर का आदेश है कि अगर खेती करना है तो मेरी विधि से कर मेरी विधि से कर ईश्वर का आदेश अगर रासायनिक कृषि करने वाला कोई किसान ईश्वर का आदेश मानता नहीं रासायनिक कृषि करता है इसका मतलब है वो तो ईश्वर का जो ही है ईश्वर भक्त नहीं है आध्यात्मिक कैसे हो सकता है में कैसे हो सकता है पाखंडीय नास्तिक है पाखंडीय नास्तिक आत्मचिंतन की आवश्यकता है हम क्या कर रहे हैं आत्मचिंतन की आवश्यकता हमारे हम महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत एक बार मुलाकात में बोलने लगे कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं हम बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं आप क्या करते हो तो बड़ी खेती करते हैं डेढ़ सौ एकड़ खेती है कौन सी खेती करते हैं तो प्रचलित खेती करते हैं क्या क्या करते हैं तो संकट बीज डालते हैं ये अनार की खेती है साथ में अंगूर की खेती है ट्रक ड्रैक्टर से खाद डालते हैं जहरीली कीटनाशक दवाओं को छिड़कते हैं और इन छिड़काओं से इन रासायनिक आदमों से न जाने कितने करोड़ करोड़ जुआनों का विध्वंसा करते हैं विनाश करते हैं लोगों को जल खिलाते हैं शाम को मंदिर में जाते हैं गले में माला है प्रार्थना करते हैं आध्यात्मिक है क्या परिभाष है आध्यात्म अगर ईश्वर की व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हो ईश्वर के खिलाफ बगावत कर रहे हो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं कैसे अधिकार है आपको आध्यात्मिक कहने का आत्मचिंतन की आवश्यकता शिविर आत्मचिंतन शिविर है गन्ना कैसे लगाना है ये तो आपको मालूम है ठीक बताने की बात है गेहूं कैसे बोना है आपको मालूम है बचपन से आप करते आ रहे हैं। यह शिविर आत्मचिंतन का शिविर इसका मतलब है जो जो लोग रासायनिक खेती कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं रासायनिक खेती से पैदा हुआ जैविला खाद्य लोगों को खिला रहे हैं बेच रहे हैं कृपया माफ कीजिएगा आपको अधिकार नहीं है आध्यात्मिक कहने का आप पखंडियो नास्तिक उसी तरह उस विशाल का पेड़ के नीचे जैविक खेती नहीं है जैविक खेती के तीन संसाधन हैं यह कंपोस्ट टेक्नोलॉजी वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी बायोडायनामिक सिंका का खाद तीनों विदेशी है जैविक खेती शत प्रतिशत विदेशी तंत्र है, स्वदेशी नहीं है 100 परसेंट ए चैलेंज यू टू प्रूव दैट इट इज ए इंडियन टेक्नोलॉजी अगर जैविक खेती शत प्रतिशत विदेशी है तो स्वदेशी में रुचि रखने वाले विदेशी का बचाव क्यों कर रहे स्वदेशी के नाम पर मेरा सवाल है इसका जवाब मिलना चाहिए इसका मतलब है कुछ तो भी गलत हो रहा है कुश्त भी गलत हो रहा है कुश्त भी गलत हो रहा है, है। आत्मचिंतन के लिए हम बैठे हैं क्या सही है क्या गलत है। जंगल के उस विशाल पेड़ के नीचे कंपोस्ट खाद का प्लान नहीं है खड्डा नहीं है वह होर्मी कम्पोस्ट का प्लान नहीं है ये सिंक का खाद नहीं है तो भी अनगिनत फल है इसका मतलब भाई वृक्ष ईश्वर वृक्ष के माध्यम से आपको बता रहा है संदेश दे रहा है कि कोई जैविक खेती की कोई आवश्यकता नहीं है मत कर मत करे मेरी टेक्नोलॉजी वो स्वीकार लेकिन आप मानते नहीं आप मानते नहीं जैविक की तरफ दौड़ रहे हो जैविक की दौड़ आध्यात्मिक कैसे हो सकते आप तो पाखंडी है तो नास्तिक हो सकते अध्यक्ष कैसे हो सकते क्या परिभाषा है अध्यात्म की क्या परिभाषा है उस विशाल का अन्य फलों से लदे हुए पेड़ के नीचे जाइए वहां आपको ये घी मध का उपयोग नहीं है बलगढ़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग नहीं है इसका मतलब है अध्यात्म नहीं है उस पेड़ के नीचे पंचकव्य का उपयोग नहीं है दशकव्य का उपयोग नहीं है अग्नि होता नहीं है तो भी अनगिनत फल आए, इसका मतलब है ईश्वर का आदेश है इसके पीछे मतलब हो। ये नहीं करना है नहीं करना है। जो कर रहे हैं आध्यात्मिक नहीं है और उस विशाल का पेड़ के नीचे यौगिक खेती नहीं है मंत्र पाठ नहीं है योग साधना नहीं है अनगिनत फल लगे हैं इसका मतलब है किसानों के सामने प्रचलित जितने भी पद्धतियां कृषि पद्धतियां आकर थोपी जा रही हैं उसका कोई अस्तित्व प्रकृति में नहीं है ईश्वर की व्यवस्था में नहीं है ये सारी पद्धतियां आध्यात्मिक हो ही नहीं सकती ये पाखंडीय ना दे आत्मचिंतन करिए पारे दिन बैठकर क्या करना है हमें क्या सही है क्या गलत है साथियों एक विश्वव्यापी शोषणकारी महाव्यवस्था है वो व्यवस्था सारी दुनिया को चलाती है अब उस व्यवस्था ने समाज को दो खेमों में बांट दिया है एक समाज का हिस्सा कहता है कि पुनर्जन्म नहीं है एक ही जन्म है बार बार यहां आना नहीं है अगर एक ही जन्म है तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जितना ज्यादा हो सके भोग ले भोग ले चाहे अगली पीढ़ियों के लिए ना बेटे हमें लेने देना नहीं है केवल हमें क्या करना है हमें भोग लेना है क्योंकि आगे आना ही नहीं है ये ही जन्म है यह है अतिरिक्त भोगवादी जीवन शैली विचारधारा जिसका पाश्चात्य विचारधारा अब तो भारतीय बन गई है अब तो भारतीय बन गई है दूसरा किस्सा है समाज का नहीं नहीं हमें बार बार जन्म लेना है हमें पुनर्जन्म लेना है अगर हमें बार बार यहां आना है और प्रकृति से ही लेना है तो प्रकृति का विध्वंस नहीं करना है क्योंकि हमें आगे भी हमारे आगे की पीढ़ियों को भी वो हमें सुरक्षित करना पड़ेगा हमें भी मिलना चाहिए इसलिए प्रकृति का दौर नहीं करना है जितना आवश्यक है उतना ही लेना है ज्यादा नहीं अस्त्य अपरिकरण यह भारतीय विचारधारा आध्यात्मिक विचार दार्शन भारतीय दर्शन आप कौन से पक्ष में हो मुझे बताइए आप कहां हो ये दो पक्ष है एक है लुटा व्यवस्था अगली पीढ़ियों के लिए कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं है अगली पीढ़ी बर्बाद हो उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है खुद का देख रहे हैं खुद का स्वार्थानंद बन रहे हैं भौतिकवादी, पाखंडी नास्तिक आप उसके पक्ष में हैं कि सारे पृथ्वी को सृष्टि को निसर्ग को प्रकृति को बचाना चाहते अगली पीढ़ियों के लिए उसका दोहन नहीं करना चाहते जितना आवश्यक है उतना लेना चाहते किस पक्ष में आपको आप पर आप चिंतन करें साथियों सुबह से लेकर रात तक जिन जिन वस्तु का हम उपयोग करते हैं वो सारी वस्तुएं जो कच्चा माल है कहां से आता है प्रकृति से प्राकृतिक संसाधन जिनका हम निरंतर दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं केवल प्रकृति ही उसका मोह मासोत है लेकिन साथियों प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं है सीमित है दे आर नॉट अनलिमिटेड दे आरलिमिटेड लेकिन इतने भी सीमित नहीं है कि हमारी अत्यंत आवश्यक आवश्यकताओं की आपूर्ति न हो इतने भी सीमित नहीं है लेकिन इतने भी असीमित नहीं है कि एक आदमी की पिपाशा पूरी करे। इतने भी असीमित नहीं मर्यादा है मर्यादा कौन से प्राकृतिक स्रोत कौन से प्राकृतिक संसाधन है, है? भारतीय दर्शन में इनको पंचम महाभूत कहा जाता है क्या कहा जाता है पंचम पृथ्वी माने हमारी भू माता आप माने पानी जल तेज माने ऊर्जा वायु माने हवा पर्यावरण और आकाश माने कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मॉस ब्रह्मांड ऊर्जा ब्रह्मांड एक पंचम हमारी भूमि हम भूमाता कहते हैं क्या हालत बना दी है आपने रासायनिक खुशी के माध्यम से जो भूमि प्रति एकड़ 100 टन गन्ना लगातार उपज देती थी साथियों सारे दुनिया में अगर कोई बहुत ही उचित उदुआ भूमि है तो पंजाब में है दुआ में है सबसे बढ़िया वही पंजाब की भूमि 30 साल पहले प्रत्येक एकड़ तीस क्विंटल गेहूं की उपज देती थी आज इतनी बंजर बन गई है कि 12 क्विंटल के ऊपर उपज नहीं मिलती। सोने जैसी भूमि लाखों एकड़ बर्बाद हुई है घास भी उगती नहीं है जिसने सौ टन गन्ना दिया था भूमि की बर्बादी भूमि की बनवा हमारे पास केवल 35 करोड़ एकड़ भूमि बची है 35 करोड़ एकड़ खाद्यान्न उपज के लिए और भूमि कारखाने में पैदा नहीं होती अभी वैज्ञानिकों ने कोई तकनीक विकसित नहीं किया है कि कारखाने में भूमि पैदा होगी यानी भूमि सीमित है हमारे पास केवल 11 प्रतिशत जंगल है 33 प्रतिशत चाहिए इसका मतलब है अगर आगे की पीढ़ियों को खुला और स्वस्थ पर्यावरण देना है तो बाईस प्रतिशत भूमि को हमें जंगल खड़ा करना होगा इसका मतलब है आगे जंगल काटकर जोताई के लिए भूमि नहीं ले सकते मर्यादा मर्यादाएं मर्यादाएं और हमारा योजना आयोग कहता है जो अभी डिजॉल्व हो गए हैं कि 2050 में भारत की जनसंख्या एक सौ बासठ करोड़ होने वाली है आज हम 25 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं 2050 में हमें दुगुना चाहिए इसका मतलब है 50 करोड़ मेट्रिक टन चाहिए मैंने कितना चाहिए 50 करोड़ मीट्रिक टन हमारे पास पैंतीस करोड़ एकड़ भूमि है बच्ची है दोगुना उत्पादन चाहिए और रासायनिक विषय से उत्पादन बढ़ता है घटता है मुझे बताइए रासायनिक कृषि से प्रति एकड़ उपज निरंतर बढ़ती है घटती है घटती है घटती है आपका अनुभव है सरकारी आंकड़े मेरे पास है अगर कोई दावा करे? इसका मतलब है अगर रासायनिक कृषि से उपज घट रही है प्रति एकड़ हमें दुगुना उत्पादन चाहिए इसका मतलब है दुगुना उत्पादन निकालने के लिए अब रासायनिक कृषि कोई काम की नहीं उसका त्याग करना ही होगा त्याग करना ही होगा उसका बयान तो लगाना होगा क्या विकल्प है सरकार के पास क्या विकल्प है कृषि वैज्ञानिकों के पास दोगुने जनसंख्या को खिलाने के लिए 50 करोड़ मेट्रिक टन अन उत्पादन के लिए क्या विकल्प है कोई विकल्प नहीं कोई विकल्प नहीं उनके पास कोई विकल्प अगर कृषि वैज्ञानिकों के पास विकल्प नहीं है क्यों खड़ी है अभी तक क्यों खड़ी है जनता का करोड़ों रुपए जो टैक्स मिलता है उसके उनके तनखे मिलते हैं फंड मिलते हैं बर्बादी के लिए संविधान में लिखा है साथियों पूरा बदलना पड़ेगा पूरा बदलना पड़ेगा अरे हकीकत है कि पैंतीस करोड़ एकड़ भूमि बची है अगर हमें दुगुना उत्पादन चाहिए इसका मतलब है केवल पैंतीस करोड़ एकड़ भूमि में निकलना पड़ेगा इसका मतलब है साथियों देखे वास्तविकता क्या है हमारे पास 35 करोड़ एकड़ भूमि बचे दुगना उत्पादन चाहिए भूमि पैदा नहीं कर सकते बढ़ा नहीं सकते इसका मतलब है किसी भी हालत में 35 करोड़ एकड़ भूमि आरक्षित करना चाहिए काय के लिए खुशी के लिए क्या हम कर रहे हम क्या कर रहे उल्टा कर रहे हैं उल्टा कर रहे उल्टा ये हरिद्वार पहले कितना था आज कितना बढ़ गया है ये दिल्ली पहले कितनी थी कितनी बढ़ गई है यानी नागरिकरण की रफ्तार जिस गति से विकास के नाम पर हम दौड़ा रहे हैं ये भूमि कहां से आती है कहां से आती है कारखाने में पैदा होती है यानी ये 35 करोड़ एकड़ भूमि को तोड़ेंगे काटेंगे काट काटते भूमि बच्चे की कटेगी वो बढ़ेगी कटेगी अंकी की तो दुगनों पर अंकश निकालेंगे क्या खिलाओगे अगली पीडियो के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक नया तरह का कॉलोनाइजेशन यूरोप अमेरिका में वो अभी उद्योग नहीं है सकते उनका पर्यावरण सब विनाश कर दिया है तो सारे उद्योग कहां आएंगे हिंदुस्तान में भूमि कहां से लाओगे अगर कानून लाकर भूमि किसानों से छीन लोगे भूमि घटी की पड़ेगी अगली आंसर कैसे जी बहुत बड़ा संकट आएगा बहुत बड़ा संकट आएगा रोटी के लिए युद्ध होगे, गए रोटी के लिए युद्ध होगे, जो अभी आफ्रीका में हो रहा है सोमाली थोक में हो रहा है ये नौबत से बचना है तो आत्माचिंतन की आवश्यकता होगी हमारे कृषि वैज्ञानिक दावा करते हैं हमारी सरकार दावा करती है कि हरित क्रांति से हमारा देश खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी बन गया है साथियों क्या यह दावा सच है यह झूठ है ये झूठ है, है। सरासत झूठ मैं प्रमाण दूंगा आप इसके प्रमाण 2007 में लगभग 150 लाख टन गेहूं का आयात किया अंतर्राष्ट्रीय मंडी से क्यों किया एक डॉलर प्रति टन से लेकर 400 डॉलर क्यों किया अगर हमारा देश स्वावलंबी है तो क्यों किया विगत साठ सालों से हमारा देश लाखों टन दालें हर साल आयात कर रही हैं विदेशों से हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द पॉलिस यानी दालों की घरेलू खपत देश, देश के अंतर्गत 205 लाख टन की है हमारी पैदावार है 145-152 लाख टन की यानी लगभग 45-50 लाख टन दाल हम हर साल आयात कर रहे हैं अभी भी हर हर की दाल बाहर से आ रही है क्या बात है एक और आप दावा कर रहे हो कि हरित क्रांति से हमारा देश स्वावलंबी बन गया इधर दालें आयत कर रहे हो इतना ही नहीं मेरे बचपन से राशन की दुकान में मैं देख रहा हूं पाम ऑयल खाने का दिया जा रहा है दिया जा रहा है ये पाम ऑयल लाखों टन ऐड करके आ जाता है ये हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता दक्षिण पूर्व एशिया के मलेशिया फिलीपींस लाहौस अथवा इंडोनेशिया में पैदा होता है लाखों टन हम पाम ऑयल ऐड कर रहे हैं इतना ही है। सुडान रूस और अन्य अफ्रीकन देशों से हम सूरजमुखी का तेल भी ऐड कर लाखों टन अमेरिका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से हम लाखों टन सोयाबीन का तेल खाने का आयात कर रहे हैं फलों की दुकान में जाइए सेब रखे हैं स्टिकर लगा है चाइना से आयात हुआ न्यूजीलैंड से आयात हुआ ऑस्ट्रेलिया से आयात हुआ क्या बात है आप गेहूं आयात कर रहे हो आप खाने का तेल आयात कर रहे हो दालें आयात कर रहे हो फल याद कर रहे हो टेक्नोलॉजी याद कर रहे हो और रासायनिक खाद कीटनाशक दवा भी याद कर रहे हो और दावा कर रहे हो कि हमारा देश स्वावलंबी बन गया है देश को गुमराह कर रहे हो देश को गुमराह कर रहे हो खुद को भी गुमराह कर रहे हो झूठ बोल रहे हो आत्मचिंतन की आवश्यकता हकीकत यह है कि रासायनिक कृषि से अधिक क्रांति के माध्यम से हमारा देश घर भूतकाल में भी नहीं था आज भी स्वावलंबी नहीं है और ऐसी नीति रही तो आगे भी स्वलंबी नहीं बनेगा फूड क्राइसिस खाद्य सुरक्षा का सवाल बहुत गहरा रहा है पूरी दुनिया हिल गई है अभी इस सवाल से साथियों हरित क्रांति के माध्यम से भूमि का सत्यानाश खाद्य सुरक्षा का सत्यानाश सत्यानाश जीव का मानव का क्या हो गया मेरे खेत में सत्तर साल का एक किंदू केवट नाम का हमारा नौकर सत्तर साल का बुरा जब हमारी कटाई होती थी जवार की गेहूं की तो सौ किलो का बोझा वो थप्पी पर फेंक देता था अचाक बाहुबल क्या खाता था जवार की रोटी कभी मिली तो दाल नहीं तो नमक और मिर्च की पाउडर और तेल एक प्याज सौ किलो का बोझा उठाकर फेंक देता था आज ये पोषण शास्त्र बहुत आगे बढ़ गया है बड़े बड़े एक्सपर्ट आ गए हैं सिलेबस में उसका अंतर बहुत है क्या करना चाहिए सुबह ये करना चाहिए ये खाना चाहिए ये खाना चाहिए बाद में दालें भी खाना चाहिए फल भी खाना चाहिए फलों का रस भी लेना चाहिए उसमें घी भी लेना चाहिए दूध भी पीना चाहिए सारा पोषण शासन इतना होने के बावजूद हमारे 20 साल का लड़का 10 किलो का बोझा भी नहीं उठा पाता नमुक बन गए गलत है सही है ये कहां से आ गया कहां से आ गया अरे नमुक बना दिया है डॉक्टर के पास जाइए अगर यहां कोई डॉक्टर है तो मालूम पड़ेगा शुक्रानु की संख्या घट रही है क्या बात हो रही अभी वो बच्चा पैदा करने में अड़चन आ रही है पहले ऐसा नहीं होता था कैंसर कितना बढ़ गया है डायबिटीज कितना बढ़ गया है हार्ट अटैक कितना बढ़ गया है हर शहर में दवा खाने की कतार लगी है पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं बाहर से हो रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है दुनिया में जितने कैंसर के पेशेंट हैं पच्चीस प्रतिशत तीस प्रतिशत भारतीय जितने दुनिया के मधुमेह के रुग्ण हैं डायबिटीज के 50 प्रतिशत भारतीय तीस गति से बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक अभी अभी था अभी चला गया क्यों बढ़ गए ये षडय्र जो जड़ खा रहा है जड़ खा रहा है मोटापा बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है स्पॉन्ड्रैप बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है ये जड़ जो खा रहे हैं आप रासायनिक खेती के माध्यम से और जैविक खेती के माध्यम से जड़ आपको निकल रहा है ख्याल में आपकी प्रतिरोध शक्ति खत्म की जा रही है और बीमारियों को आपको ग्रस्त किया जा रहा है आप यूरिया डालते हो कितना यूरिया डालते हो यूरिया भूमि में जाने के बाद यूरिया का रूपांतरण अमोनिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ जुवाण हुए काम करते हैं जड़ों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं ले सकते उनको नाइट्रेट के रूप में ले चाहिए तो अमोनिया का रूपांतरण नाइट्रेट में होता है जो शंकर बीज है जो बीटी बीज है उनकी जड़ों को एक आदत होती है आवश्यकता से ज्यादा लेना अगर पौधों को 10 ग्राम नाइट्रेट की आवश्यकता है तो जड़ क्या उठाती है 20 ग्राम नाइट्रेट उठाती है अब दस ग्राम की आवश्यकता है 20 ग्राम चाहिए 10 ग्राम बचा रहा तो दस ग्राम नाइट्रेड जो खतरनाक जड़ है यूरिया के माध्यम से आपके शरीर में चला गया वो दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह है उसमें संग्रहित होता है और कोशिका के अंदर जो खाली जगह है उसमें संग्रहित होता है इंट्रा सेल्युलर एंड इंटरसेलुलर वेक्यूअल्स ये खतरनाक जहर है नाइटेड खतरनाक जर है हमारी माताएं मंडी में जाती हैं बैगन खरीदते टमाटर खरीदते पानी से धोते घर में आकर उनको लगता है कि ये जहर है हमारे दादा ने छिड़काया वो निकल जाएगा अरे ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता जैसे ही आप छिड़काव करते हो कीटनाशक दवाओं का विद इन सेवन सेकंड सात सेकंड के अंदर सारा जड़ सोख लिया जाता है और उस कोशिका में जो वसा है यानी फैट है उसमें संग्रहित होता है संग्रहित होता है खतरनाक जड़ है हमारे खाने में आ गया। जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है उससे ज्यादा खतरनाक कई गुना ज्यादा खतरनाक जैविक कृषि है जब आप जैविक कृषि से होमी कंपोड डालते हो एक कैडमियम आर्सैनिक मजकूरी लेड खतरनाक किलोमीटर से जड़ है हमारे खाने में आते हैं पौधों में आते हैं और जड़े उठाते हैं और पौधों के वही वर्षा में संग्रहित होते हैं और जब आप ये जहरीला खाना खाते हैं जहरीला पानी पीते हैं तो सारे जहर कहां आते हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर में जहर आते हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है तो हम किसके पास जाते हैं कैंसर होता है डायबिटीज होता है हार्ट अटैक होता है अभी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर है, है, है, है है। आपकी नाडी देखता है समझ का कुछ नहीं लेकिन नाडी देखने का नाटक करता है फिर इतनी लंबी सूची देता है दवाओं की अब मन ने कहता है एक तो लग जाएंगी और जब आप दवा खरीदते हो गांव का पैसा देश का पैसा मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर में केवल कमीशन रहता है पैसा कहा जाता है देश के बाहर जा रहा है कितना कितना जा रहा है दिस इज द ग्रेट फाइनेंशियल रिविजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा शोषण है बहुत बड़ा शोषण किसी को भी कैंसर हो सकता है हर मानव को ईश्वर ने कैंसर होने की संभावना दी है डायबिटीज होने की संभावना दी है हार्ट अटैक होने की संभावना दी है हर मानव को मानव के कोशिका में जो डीएनए होता है डीएनए में एक जीन है जनुक है जिसका नाम है ऑनकोजिन एंड देट ऑनकोजिन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कैंसर जब वो अंको जिन जागृत होता है तो कैंसर होता है सोया होता है तो कैंसर नहीं होता वेन इट इज ए डॉमिनेंट यू विल सफर बाय द कैंसर जब जागृत होता है तो कैंसर होता है जागृत नहीं होता सोया होता है तो कैंसर नहीं होता ये जागृत करने का काम कौन कर रहे हैं ये झर जो आप खाते हैं ये झर ख्याल में रहे अंदर से हर, हर कोई हिल गया है कोई नहीं चाहता कि कैंसर से मृत्यु हो कोई चाहता है मुझे बताइए आप में से कौन चाहता है कि कैंसर से मृत्यु होना ही चाहिए हाथ ऊपर करिए एक हाथ है एक हाथ ऊपर है उनको उनको मरना है शायद <laughs> उनको भी मरना है बाकी को, कोई से है मर, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूं अंदर से हिल गया है मुझे कैंसर हो सकता है मैं अभी बोल रहा हूं हो सकता है मुझे हार्ट अटैक हो मैं अभी मर सकता हूं अंदर से सारी जनता हिल गई है सारी जनता डर है मन में बहुत खतरनाक डर है रासायनिक खुशी करते हो जड़ खिलाते हो मुझे बताइए अगर किसी ने किसी को जहर दिया और उसकी मृत्यु हुई तो क्या होता है संविधान में क्या प्रावधान है उसको क्या होती है फांसी होती है होती है ना अरे आप रोज जड़ खिला रहे हो रासायनिक कृषि के माध्यम से जैविक खेती के माध्यम से आपके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में दावा क्यों न किया जाए आपको फांसी क्यों न दिया जाए मुझे बताइए लोगों को जड़ पिलाना लोगों को जड़ खिलाना पाप है या पुण्य है पाप है। आप कौन हो महापापी हो केवल पापी नहीं महापापी हो क्यों? महा पाप अब मंदिर में जा रहे हो प्रार्थना कर रहे हो भगवान को ठगाते हो मां ठग हो आप मां ठग वो तो कौन सा ठगता है? क्या नाम बहुत मशहूर था नटोरलाल आ महानटोरलाल हो आप महानटोरलाल भगवान को ठगाते हो ये आध्यात्म नहीं ये साथी हो यह आध्यात्म छोड़ दो ये पाप छोड़ दो एक सत्य सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा रासायनिक कृषि का त्याग करना ही होगा नहीं तो अगली पीढ़ी नहीं बचेगी ये लिखित है लिखित है लिखित चौवन लाख रुपए विदेश जा रहा है चौवन लाख रुपए एक साल में मैंने कैलकुलेशन किया है चौवन लाख रुपए संकट बीज जन्मूक अभियांत्री के रूपांतरित बीज रासायनिक खाद जैविक खाद कीटनाशक दवाएं फंगिसाइड ट्रैक्टर ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी विदेशी दवा विदेशी कपड़ा और कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाद इनके माध्यम से चौवन लाख रूपये विदेश जा रहा है हाँ चौवन लाख करोड़ विदेश जा रहा है। अरे भाई एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए तो सब्सिडी केवल रासायनिक खाद के देने गवर्नमेंट क्यों रासायनिक खाद की सब्सिडी ये चौवन लाख रुपया हम रोक सकते हैं जो भारतीय सीमा से बाहर जा रहा है उसको रोक सकते हैं और छह लाख देहातों में अगर बांट दिया जाए तो एक देहात को नौ करोड़ रुपए मिलेगा विकास के लिए नौ करोड़ रूपये एक, एक साल में मिलेगा चमत्कार हो जाएगा सरकार को अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता केवल अड़ाना है और बांटना है बस एक ही काम पर एक मिनिमम प्रोग्राम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है सपना है क्या हकीकत है साथियों हकीकत है सपना बेचने वाले हम नहीं है सपना बेचने वाले हम नहीं हैं हकीकत बता रहे अगर रासायनिक खेती नहीं करेंगे इसका मतलब है बीज भी नहीं खरीदेंगे रासायनिक खाद नहीं करेंगे कीटनाशक दवा नहीं खरीदेंगे अगर हमारा गन्ना है बागवानी है तो ट्रैक्टर भी खरीदेंगे नहीं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं जोताई बिल्कुल नहीं पैसा बचेगा या जाएगा बचेगा ये विदेशी कपड़ा नहीं पहनेंगे कपड़ा बचेगा या जाएगा बचेगा ये विदेशी दवा नहीं खरीदेंगे कपड़ा जाएगा बचेगा बचेगा कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन नहीं उपयोग में लाएंगे संभव है ना संभव है तो कहां जाएगा पैसा चौवन लाख रुपए यही बचेगा यही बचेगा देशभक्ति क्या होती है लंबे लंबे भाषण मानी देशभक्ति होती है बड़े बड़े मोर्चे बने देशभक्ति होती है क्या होती है देशभक्ति देश को बचाना ही देशभक्ति होती है ये काम आप कर सकते हो हमने शुरुआत कर दी आप कर सकते हो ये काम आप कर मैंने पहले कहा था जो प्रकृति से हम लेते हैं वो प्राकृतिक संसाधन मर्यादित है सीमित है असीमित नहीं है एक दिन समाप्त तो होने वाले है। अगले पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे हमारा दायित्व तो बनता है कि उसको बचाकर रखें 80 साल का बुरा अपने खेत में आम की गुठली लगाता है वो पगडंडी से जाना वाला पूछता है बाबा जी क्या लगा रहे हो अरे आम की गुठली लगा रहे हो अरे आप तो मर जाओगे दो साल में आपको तो, तो फल खाने को नहीं मिलेंगे क्यों कर रहे हो मुर्ख बना नहीं बोलते मेरे बेटा खाएगा मेरा नातू खाएगा पोता खाएगा तो बोलता है आपका बेटा तो अमेरिका चला गया वो तो नहीं आएगा आपका पोता भी नहीं आएगा अरे हाँ मुझे मालूम है मेरा बेटा मेरी बहू लेके गई है मैं अकेला हूं वो नहीं खाएगा मुझे मालूम है लेकिन जरूर एक काम होगा आने जाने वाले खाएंगे मुझे दुआ देंगे अगली पीढ़ियों के लिए मैं बचा रहा हूँ एक आम की रोटी लगाऊ 200 साल खाए ये जिसके मृत्यु तय है वो बुढ़ा बोलता है कि मैं भविष्य की बात करता है अगली पीढ़ियों की बात करता है उसके लिए बचाना बचा कर रखना चाहता हूं आप क्या कर रहे हो आपके पोते को कैसी भूमि प्रदान कर रहे हो बंजर या सजू कौन सी कर रहे हो बंजर बंजर या आध्यात्म है कहाँ लिखा है गीता में कौन सी अध्याय में लिखा है आत्मचिंतन की आवश्यकता है इसका मतलब है सरकार क्या करे वो उनका काम है वहां हमें भी देखना नहीं है कौन सी पॉलिसी आती है कोई है चिंता नहीं क्योंकि समा की बर्बादी होगी तुरंत हमें बचाने के अभियान में लगाना है खुद को तो किसान की भूमिका क्या हो सकती है शहरों में बसे लोगों की भूमिका क्या हो सकती है बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है क्या करें एक सूची बनाइए सुबह सोने सोते के बाद जब उठते हैं सोकर उठते हैं रात को सो, सो, सोते इन दरमियान हम जीवन में पूरे दिन जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं उनकी सूची बनाइए जिन जिन वस्तु को उपयोग करते हैं उनकी बनाइए अब सूची लेकर हमारे परिवार के बीच में बैठिए चर्चा करिए क्या इस वस्तु की आवश्यकता है इसकी आवश्यकता है इसकी है नहीं है काट कर दीजिए कौन सी कौन सी वस्तु काट सकते हैं अभी मैं आपको सूची बनाऊंगा आप पहले सोकर उठते हैं पहला काम होता है हुँ? क्या दश और टूथपेस्ट ब्रस्टर टूथपेस्ट मैं भी ब्रस्टर टूथपेस्ट का उपयोग करता था तीस साल पहले गांव में रहता था और बाहर आकर कहता था लोग देखे अरे कितना आधुनिक है कितना आधुनिक है पढ़ा लिखा है आगे बढ़ा हुआ है कितना आधुनिक है जब तीस साल के पहले लगा कि भाई खुद बदलने के बाद ही हम दूसरे को बदल सकते हैं अगर ये जन आंदोलन चलाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा क्या इसकी आवश्यकता है मैंने देखा था कि बचपन से हम देसी गाय के कंडी की राख होती है ना उससे हम दातुन करते थे नहीं तो घर में माताजी जी हमारी मंजन बनाती थी उससे करते थे ये कहां से आ गया मैं पढ़ा लिखा कॉलेज में गया तब से आया छोड़ दिया छोड़ दिया तीस साल से मैं दातून के लिए ये पेस्ट और ब्रश का उपयोग नहीं करता साथियों अगर ब्रश की आवश्यकता होती तो ईश्वर इस उंगली को क्या देता जन्म के समय ब्रश देता ना दिया किसकी उंगली पर आपके नहीं किसकी उंगली पर नहीं है इसका मतलब ब्रश की आवश्यकता नहीं है क्यों आ गई अनावश्यक अनावश्यक अगर दंत मंजन से इस उंगली से हम दातुन कर सकते ब्रश बीच में क्यों आ गया ब्रश क्यों इसका मतलब है आवश्यक नहीं है क्या है अनावश्यक जब आप ब्रश और पेस्ट खरीदते हो हिंदुस्तान का पैसा कहां जाता है हिंदुस्तान के बाहर जाता है क्योंकि निर्मित करने वाले कौन है विदेशी कंपनी देश का पैसा विदेश में भेजने वालों को क्या कहते हैं मैंने नहीं कहा आपने कहा मैंने कहा, कहा? जब वो उद्योग ब्रश निर्मिति करते हैं पेस्ट निर्मित करते हैं विशाल मात्रा में धुआं आकाश में छोड़ते एक ग्रीन हाउस गैसेस है उत्सर्जन करते हृदय तो वायु है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वह वैश्विक तापमान वृद्धि होती है और वायुमंडल में बदलाव होता है अब बदलाव के दुष्परिणाम भुगत रहे हैं भुगत रहे हैं भुगत है, रहे है, है। आप दुष, आप दुष। उसकी निर्मिति किलो कच्चा माल मार लगता है वो कहां से आता है प्रकृति से आता है प्रकृति का विनाश प्रकृति का। और लगातार पांच फीट करने के बाद बेसिन में क्या करते हो आप उसको धोते हो जब मुंह धोते हो तब तो प्रति व्यक्ति 10 ग्राम पोलूट पॉल्यूशन कश्य प्रदूषण कश, कश, किसमें पानी में मिलाते हो यानी दस ग्राम मल्टीप्लाइड करोड़ भारतीय मल्टीप्लाइड तीन दिन कितना पानी में प्रदूषण करते हो कितना प्रदूषण करते हो कितना प्रदूषण करते हो वही प्रदूषण पीने के पानी के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं सिंचाई के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं हमारी प्रदूष शक्ति खत्म करती है और फिर कैंसर डायबिटीज और फिर लंबी सूची और बाद में देश का पैसा क्या इसकी आवश्यकता है बिल्कुल आवश्यकता एक संकल्प आपका मैं कल से ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा और पेश का उपयोग नहीं करूंगा चमत्कार होगा चमत्कार होगा आपको नौकरी करना है करिए बिजनेस करना है करिए छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता नहीं बड़े बड़े मोर्चे लगाने की आवश्यकता नहीं संसद को घेराव करने की आवश्यकता नहीं आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं केवल एक ही करना है संकल्प लेना है कल से मैं ये नहीं उपयोग में लाऊंगा चमत्कार हो जाएगा चमत्कार अगर मैं कर सकता हूं तो आप जरूर कर सकते कर सकते हैं ना कर सकते देशभक्त हो तो संकल्प लेना पड़ेगा देश को बचाना है अगली पीढ़ी को बचाना है तो बस करना पीढ़ी एक सज्जन आए बोले सर आपकी बात बहुत अच्छी लगी वो सज्जन माने हमारे मित्र हैं, राजीव दीक्षित जी थे अब नहीं है हमारे बीच मैसूर में एक साथ थे पहले जैविक खेती का प्रचार करते थे राजू दीक्षित जी जब मेरे सानिधेय में आए हमारी चर्चा हुई लगातार मैंने उनको कहा कि ये तो विदेशी षड्यंत्र तो आप स्वदेशी की बात करते हो जैविक खेती का प्रचार कैसे करते हो फिर उन्होंने मेरी किताबें पढ़ी किताबें पढ़ने के बाद हमारे मॉडल देखे फिर जैविक खेती का प्रचार छोड़ दिया और प्राकृतिक खेती का प्रचार चालू कर दिया मैं बार बार उनको समझाता था ठीक है ये पेस्ट है ना ये और ब्रश है ठीक है हमारा खुद का भी होगा लेकिन जीवन शैली कौन सी है विदेशी है ना विदेशी है ना हमारे प्रोडो ने कभी इसका उपयोग नहीं किया था बस का उपयोग और बस का उपयोग और पेश का उपयोग, उपयोग भारतीय नहीं है कौन सा है यूरोपियन है इसका मतलब है स्वदेशी के नंबर पर विदेशी जीवन शैली का कर स्वीकार करेंगे क्या लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा था ठीक है बहुत अच्छे प्रवक्ता थे बहुत घनिष्ठ मित्र थे लेकिन मैं आपको बोल कि अगर हमारे देश का भस है ठीक है हमारे देश में बनाया है स्वदेशी है हमारे देश में बना हुआ पेस्ट है लेकिन जीवन शैली कौन से है मुझे बताइए भारतीय जीवन शैली को यूरोप अमेरिका ने स्वीकार करना चाहिए कि यूरोपियन जीवन शैली हमने स्वीकार करना चाहिए कौन सा कम स्वदेशी का विचार है मुझे बताइए क्या होना चाहिए हा? अगर विश्वगुरु बनना है तो हमारी जोनी शैली को किसने स्वीकार करना चाहिए अमेरिका नहीं हम क्या कर रहे हैं इसका मतलब है आत्मचिंतन की आवश्यकता आत्मचिंतन मैं दोषारोप नहीं कर रहा हूं आत्मचिंतन बता रहा हूं आत्मचिंतन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप तुझन करें आत्मचिंतन करें बाद में धातुन हो गया चाय नहीं बन गया क्या ऑर्डर देते हो घर को अगर हिम्मत है तो ऑर्डर देने की नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बाहर शेर बनते हैं घर में बकरी बनते हैं ना यहां बैठे हुए छोड़कर ये चाय बहुत खतरनाक है चाय बीमारियां पैदा करती है पर्यावरण का विनाश करती है आप बोलेंगे पर्यावरण का चाय का क्या संबंध है आपको ये बोल रहे हो हाँ संबंध है किस मेरी कार्यशालाएं चलती हैं आसाम में बेंगाल में या नेपाल भूटान सिक्किम के जहां चाय की बागवानी होती है या हमारे तमिलनाडु केरला और कर्नाटक के चाय बागवान जहां क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे किसान हैं चाय उत्पादक तो जब मैं वहां जाता हूं तो 80 साल के बूढ़े को मैं मिलता हूं मैं एक बूढ़े को पूछा कि बाबा जी चाय बागवान कब से आ गए बाबू जी चालीस साल पहले से सा। हम जब चाय बागान नहीं थे तो क्या थे बोले एक घने जंगल थे सहयाद्री के वेस्टर्न घाट के पश्चिमी घाट के जो चोटियां घने जंगल से भरी थी हिमालय की चोटियां घने जंगल से भरी थी जितने ऊंचाई पर चाय बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी ज्यादा कीमत मिलेगी तो क्या किया चाय बागवानों ने सारी चोटिया घने जंगल काट दिए और तीन फीट की ऊंचाई किए लाखों हेक्टर चाय बागान बन गए मैंने पूछा जब चाय बागवान नहीं थे घने जंगल थे तो आबोहवा कैसी थी बाबू बाबूजी मई मैं महीने में ठंड लगती थी स्वेटर पहनना पड़ता था कोई बीमार नहीं होता था हमारी सब्जियों पर कोई बीमारी आती नहीं थी हम सारे स्वस्थ थे अब क्या हो रहा है अब बोले सब सत्यानाश हो रहा है हमारी सब्जियां सब बीमारी से ग्रस्त हो रही है और हमारी लड़के नफुसक बन रहे हैं सब सत्यानाश हो रहे आबोह पूरी बदल गई है पूरी बदल गई है अब इतना ही नहीं जनवरी में फरवरी में भी ठंड नहीं लगती हमें पंखा लगाना पड़ता है कहां की बात कर रहा हूं मैं ऊटी की बात कर रहा हूं दार्जिलिंग की बात कर रहा हूं पर्यावरण का विनाश चाहे बागवान निकलती ये जो घने जंगल है पर्यावरण की सुरक्षा करने वाले हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं वही खत्म कर दिया हमने पर्यावरण का विनाश कर दिया और जब चाय पीते हो तो आंखों में जलन होती है होती है ना हाथों में जलन होती है पाव में जलन होती है आगे आगे भूख खत्म होती है फिर छोटे छोटे फोड़े आते बाद में उसका अल्सर होते है अल्सर के बाद क्या होता है मोक्ष प्राप्ति होता है क्या होता है क्ष कैंसर के माध्यम से <laughs> एक चाय कितनी बर्बादी कर रही है एक चाय जब आप चाय खरीदते हो पैसा कहा जाता है गांव से बाहर बाहर के बाहर से देश देश के बाहर देश के बाहर चाय जब आप पकाते हो तो आपका विनाश पर्यावरण का विनाश और जिस प्रकृति से चाय उद्योग संसाधन लाते प्रकृति का विनाश और चाय उद्योग जो धुआं छोड़ते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है पर्यावरण का विनाश तीस साल पहले मैं भी चाय पीता था जब सोचा कि भाई खुद से शुरुआत करनी है चाय छोड़ दिया तीस साल अभी कोई चाय नहीं पीता मैं स्वस्थ हो मैं स्वस्थ हो दस घंटे बोलता हूं कोई थकावट नहीं है आपका एक निर्णय मैं कल से चाय नहीं करूंगा अरे बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है आपको नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं आपको बिजनेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं समाज कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं राजनीति छोड़ने की आवश्यकता नहीं जहां भी वही बैठकर आप ये काम कर सकते हैं मोर्चे लगाने की आवश्यकता नहीं घेराव करने की आवश्यकता नहीं एक निर्णय आपका बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अहिंसक बदलाव किसी को कोई दुश्मनी नहीं है अहिंसक है अहिंसा नॉन वायलेंट चाय पीने के बाद दाढ़ी बनाते हैं बनाते हैं हाँ दाढ़ी बनाने के लिए वो क्रीम और क्या है पांच मिनट लग अभी तो मैं पुनः मुंबई में मैं देख रहा हूं कि वो रात को आ, दो बजे सोता है वो सॉफ्ट इंजीनियर सुबह पांच बजे उठता है हाथ में पेपर होता है एक हाथ में ब्लेड होता है एक हाथ में ब्रश होता है और संडा भी वह से समय होता है क्या जीवन है इन लोगों का गाड़ी चला चलाते खाते हैं जीवन है जीवनशैली बदल गई है साथियों जब आप ब्रश खरीदते हो क्रीम खरीदते हो दाढ़ी के लिए तो पैसा कहा जाता है देश के बाहर जाता है जो कारखाना उसकी निर्मित करता है धुआं छोड़ता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वैश्विक तापमान वृद्धि होती है हवामान तो वायुमंडल में बदलाव होता है विनाश होता है विनाश होता है जो कच्चा माल आता है प्रकृति से आता है प्रकृति का विनाश और बाद में दाढ़ी बनाने के बाद आप धोते हो तो बेसिन में पानी का विनाश कितना विनाश।, विनाश। मैंने सोचा केस की आवश्यकता है क्या पानी से नहीं होगा तीस साल पहले एक कटोरी में पानी लिया पांच मिनट लगाया दाढ़ी किया बहुत अच्छी दाढ़ी हुई दूसरे दिन चार मिनट तीन मिनट दो मिनट आधा मिनट आप कुछ सेकंड में पानी लगाता हो, दाढ़ी करता हो, आज भी पानी से हजामत कीजिए बहुत बढ़िया दाढ़ी बनती है बहुत बढ़िया दाढ़ी बनती है एक निर्णय आपका एक संकल्प लीजिए कि मैं दाढ़ी बनाने के लिए बस का उपयोग नहीं करूंगा क्रीम का उपयोग केवल पानी से दाढ़ी करूंगा एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है आपको कहीं जाना ही नहीं है घर में बैठकर कैसा अगर बचाना है तो प्रकृति को बचाना है अगर मुझे संभव है तो आपको संभव क्यों नहीं है क्यों नहीं है हो सकता है। बाद में स्नान करते हो स्नान करने के लिए कौन सी साबु हेमा मालिनी का चित्र है तो बहुत बढ़िया है उससे बढ़िया है माधुरी दीक्षित का है तो है ना मैं भी साबु लगाता। रहता मैं भी साबु लगाने वाला हूं लेकिन जब सोचा कि खुद से शुरुआत करनी चाहिए नहीं तो कोई सुनेगा नहीं तो क्या साबुन की आवश्यकता है मेरी माता जी कभी साबुन नहीं लगाती थी तो बहुत सुंदर थी केवल वो हमारी खेत की मिट्टी है वो प्राकृतिक मिट्टी बोलते हैं और हल हाँ मुलकानी मिट्टी अरे कितना सुंदर और कोई आवश्यकता नहीं थी सुंदरता बढ़ती थी मुझे क्यों आवश्यकता है एक दिन निर्णय ले लिया नहीं करना है साबुन नहीं लगाना तीस साल से मैं साबुन नहीं लगाता मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है दुर्गंध नहीं ताजा तवाना हो 10 घंटे बोलता हूं कोई थकावट नहीं है मुझे बताइए साबुन से सौंदर्य बढ़ता है तो कौन सा पंची साबुन लगाता है कितना सुंदर है, है ना कौन सा साबुन सा पंची साबुन लगाता है कितना सुंदर है आपकी उत्तर भारतीय इतनी सुंदर गाय है वो हरी बहुत ही सुंदर सफेद साबुन नहीं लगाती सुंदरता बढ़ते जाता है एक गलत धारणा है एक गलत धारणा है कि साबुन लगाने से हमारी सुंदरता बढ़ती है तीस साल से मैं साबुन नहीं लगाता मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है जब साबुन खरीदते हो पैसा अविदेश जाता है क्योंकि निर्मित करने वाली कंपनियां विदेशी है जब साबुन कारखाने में बदलती है धुआं छोड़ता है विशाल मात्रा में धुआं पर्यावरण का विनाश ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है वायुमंडल में बदलाव आता है और जब कच्चा माल आता है तो प्रकृति से आता है प्रकृति का विनाश होता है और जब आप साबुन से नहाते हो तो एक आदमी बीस ग्राम प्रदूषक पानी मिलाता है मल्टीपैड बाबू वन ट्वेंटी करोड़ भारतीय थ्री डेज कितना प्रदूषण फैला रही पानी में एक आपका संकल्प मैं कल से साबुन नहीं लगाऊंगा बहुत बड़ा चमत्कार होता है क्रांति हो जाएगी क्रांति हो जाएगी हमारी प्रकृति बचेगी अगली नजर के लिए हम रखेंगे ये काम आप कर सकते हो घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं घर बैठे संकल्प ले सकते हैं ले सकते अगर मन नहीं मानता तो सिक्के की पाउडर होती है होती है ना सीके की पाउडर उसको वो नागरम होता वो बहुत बड़ा सुगंधी होता है गाठा होते हैं उसकी एक घास है जिसकी गांठ होती है भूमि के अंदर बहुत सुगंधी होती है और संतरे के छिलके उसको सुखाइए बारीक करिए पाउडर बनाइए और एक बकेट पानी में एक चिमटी डाल दिए कितना बोलते है इसको आप हाँ? एक चुटकी डालिए अरे क्या बात है क्या बात सुगंधे ही सुगंधे शरीर देखो <coughs> साबु से सुंदरता नहीं बढ़ती मन से मन की सुंदरता चाहिए छोड़ दो संकल्प करो कि साबू की कोई आश्यकता नहीं कुछ नहीं होगा बहुत चमत्कार हो जाएगा बहुत बड़ा बदलाव होगा क्रांति हो जाएगी साबुन से नहाने के बाद गर्म पानी से स्नान करते हैं कौन कौन करते गर्म पानी से स्नान बहुत सारे करते हैं <coughs> मुझे बताइए अगर आप लकड़ी जलाते हो लकड़ी कहां से आती है जंगल से जंगल बढ़ेंगे या कटेंगे कटेंगे ये ठीक है अथवा गलत है क्यों कर रहे हो मरून कह गलत है मालूम क्यों कर रहे हो अगर आपके पास बिजली है बिजली से आप गर्म कर रहे हो लेकिन थर्मल पावर स्टेशन से कोयला जलता है विशाल मात्रा में धुआं छोड़ता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है आखिर में नुकसान तो हमारे देश का है पर्यावरण का है हो सकता है कौन सा पंछी गर्म पानी से स्नान करता है कौन सा पानी गर्म पानी स्नान करता है हम क्यों करें मैं भी गर्म पानी से स्नान करता था अरे भाई विदर्भ में गर्म पानी से स्नान धूपकाली में भी करते हैं अड़तालीस डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी से स्नान करता है मुझे बरम नहीं क्यों करते जब मैंने सोचा कि बंद करना चाहिए ठंडे पानी से स्नान कर दिया तीस साल हुए मैं ठंडी पानी स्नान करता हूं ग्यारह हो या कोई भी तो मेरी कोई स्वच्छता है बिल्कुल स्वच्छता है मुझे कोई आवश्यकता नहीं आप गर्मी के दिनों से शुरुआत करिए ठंड काल में भी आपको गर्म पानी मिल जाएगा अगर कुएं का पानी है तो गर्म ही होता है प्रकृति की व्यवस्था है और नदी का पानी है तो सुबह क्या होता है प्रातः काल गर्म ही होता है गर्म प्रकृति की व्यवस्था है।, है एक निर्णय आपका एक निर्णय बचा सकता है अगली पीढ़ियों को बचा सकता है और बाद में स्नान हुआ कपड़े पहनते हो कौन से ये पॉलिश्ड विदेशी सिंथेटिक देखिए विदेशी कपड़ा बनता है ना उसका जो कच्चा माल है समाप्त तो होने जा रहा भंडार उसके नेपता के नेचुरल गैस के अभी नहीं मिलेंगे केवल 30 साल के बाद एक बुंद भी नहीं मिलेगा प्रकृति तो का विनाश कर हो और जब आप एक कपड़ा पहनते हो खर्चा करते हो खरीदते हो तो लाखों कामगारों के हाथ काटते हो उनकी चूल्हे बुझाते हो उनकी रोजी रोटियां छीनते हो क्योंकि यह पॉलिस्टर कपड़ा निर्माण करने वाली मशीनें ऐटोमेटिक होती है सौ कामगारों का काम एक मशीन करती है कितने जाने रोजगारों को आप खत्म करते हो जो उद्योग है विशाल मात्रा में क्या छोड़ते धुआं छोड़ते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और इससे चरम रोग भी होते हैं देश का पैसा भी जाता है अर्थव्यवस्था चौपट होती है हम जो खाते हैं उसका चय परचय के बाद 48 घंटे के उपरांत उससे रक्त खून बनता है मेद बनता है हमारी हड्डियां बनती है मांस बनता है ओर शक्ति बनती है साथ में विचार भी बनते हैं और जहर भी पैदा होता है खाने के जवाब जहर भी पैदा होता है और शरीर में पैदा हुआ जहर पसीनी के माध्यम से क्या होता है बाहर निकाला जाता है पसीना सोखकर बाहर निकाले का काम कौन सा कपड़ा करता है खादी करता है सारी सूती कपड़ा करता है ये पॉजिशन नहीं अंदर के अंदर आपको निकल जाता है एक सूती कपड़ा आप एक मीटर खादी खरूद लाखों लोगों को जीवन दान दोगे क्योंकि जब आप खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ी बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा उनका जीवन स्तर बढ़ेगा किसान अपने मजदूरों को पैसा ज्यादा देगा मजदूरी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा और जो कपास जिनिंग में जाएगा वहां लाखों कामगार जिंदा रहेंगे और में जाएगा वहाँ के लाखों कामगार बाद में सुदगिर्द में जाएंगा वहां के लाखों कामगार कपड़ा मिल में जाएगा लाखों कामगार जिंदा रहेंगे और कपड़ा बाहर निकलेगा छोटे बड़े बड़े व्यापारी लग न जाने कितने लाखों करोड़ लोगों को आप जीवनदान दोगे रोजगार दोगे रोजगार दोगे एक निर्णय आपको मैं कल से सूती कपड़ा पहनूंगा मैं ये विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा एक निर्णय बहुत बड़ा काम कर सकता है बहुत बड़ा बहुत अगर बचाना है देश को बचाना है ये करना ही होगा अगली पीढ़ियों को बचाना है तो करना ही होगा करना ही होगा करना ही होगा निर्दय लेना होगा मैं बचपन से खादी पहनता हूं मैट्रिक में जो था तब से खादी पहनता हूं आज भी खादी है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है खादी पहनने के बाद अंदर से जो भाव आते हैं हां खादी की बदनामी कुछ लोगों ने की है खादी के अंदर कुछ काले कारनामे ये बात अलग है लेकिन खादी बदनाम नहीं है खादी कुछ कर दी फिर कपड़े पहनने की बात क्या लगाते हैं स्नो पाउडर कॉस्मेटिक सौंदर्य का है लेक्टो कैलामिन लेक्टो कैलमिन लेकिन नहीं आप नहीं लगाते मुझे मालूम है आप नहीं लगाते लेकिन लोग लगाते हैं हमारे भाई नहीं लगाती क्या, क्या हो सकता है कौन सा पंची वो लेक्टो कैलमिन लगाता है कितना सुंदर है जब आप इस सुंदर प्रसादन स्नो पाउडर खरीदते हो देश का बैसा कहा जाता है विदेश जाता है कच्चा माध प्रकृति जाता है प्रकृति का विनाश होता है एक कारखाने धुआं छोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है पर्यावरण का विनाश होता है जब आप मुंह होते हो तो पानी प्रदूषण क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं मन की सुंदरता तन की सुंदरता होती है तन की सुंदरता मन पर निर्भर है कपड़े पर नहीं और सुंदर प्रसादन पर नहीं है एक निर्णय आपका कल से मैं कुछ भी नहीं ऊपर में लाऊंगा एक काम करिए अगर मन नहीं मानता तो घर में दूध है दूध की मलाई है और हल्दी है उसको क्या करे आ क्या सुंदरता बढ़ती है क्या सुंदर एक निर्णय आपका देश को बचाएगा मानवता को बचाएगा प्रकृति को बचाए एक निर्णय और फिर कपड़े पहनने के बाद खाना खाते हो जहरीला खाते हो क्या खाते हो जहरीला खाते हो आप एक निर्णय मिले कि कल से हम केवल विषमुक्त खाएंगे जल मुक्त खाएंगे, खाएंगे प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ खाएंगे बहुत बड़ा लाभ बदला होगा बहुत बड़ा बदला होगा क्योंकि आप ज्यादा दाम देंगे तो किसानों को लाभ आप बचेंगे किसान बचेगा सारा पर्यावरण बचेगा लेकिन किसान अगर वो पैदा नहीं करेगा तो आप किसको कैसे मिलेगा आपको नहीं मिलेगा इसके लिए दिन बैठना है कि किसान जलमुक्त कैसा पैदा करेगा और उपभोक्ता को स्टेट उपभोक्ता के पास जाएगा बिचोलाम खत्म करेंगे स्टेट कंज्यूमर तक पास जाएगा इसकी भी व्यवस्था कैसे करना है पांच दिन सुनोगे साथियों तो साथियों केवल खेती का विषय नहीं है यह केवल खेती का विषय नहीं ये हमें अंतर्वाहे बदलने का विषय है हमें आकार बदलने का विषय है ईश्वर को ईश्वर के साथ प्रकृति के माध्यम से जोड़ने का विषय है, वही अध्यात्म है वही आध्यात्म है वही, आध्यात्म वही, आध्यात्म वही, आध्यात्म वही आध्यात्मिक आप पांच आध दिन सुनोगे एक मिनट भी मत गवाइए क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है मेरे सात सात दिन के आठ दिन के वर्कशॉप लगते है पांच पांच हजार सात किसान होते है रात को आठ बजे सुबह आठ बजे से लेकर रात को आठ बजे तक चलता है चलता रहता है दिन समाप्त होते विषय समाप्त लिए एक मिनट भी ना गांव बीच में कहीं ना जाए पूरा सुनिए और पांच दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि बस मैं अब करूंगा मैं आप करूंगा। ये जो हवस है हवस लालच अंदर की इससे अधिक उत्पादन अधिक उत्पादन अधिक, अधिक पैसा अधिक पैसा एक गाड़ी नहीं दस गाड़ियां सत्ता ये सारा जो लालच है वो निकल रहा है निकल रहा है इस लालच पर हमें विजय प्राप्त करना है इस चांडाल चौकड़ी पर विजय प्राप्त करना है एक गुलास एक खड़ा लंडन में रहता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एक बहुत बड़ी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था 24 लाख पैकेज था कितना एक साल का कितना सैलरी 24 लाख रुपये एक दिन फोन आया उसका कि सर मैंने इंटरनेट पर आपका सारा जानकारी देखा तीन दिन में सोया नहीं मुझे लगा कि मेरा जन्म खत्म हुआ ये इसमें कुछ नहीं मुझे बदलना पड़ेगा नौकरी छोड़नी पड़ेगी मैं क्या कर रहा हूं मैं सब सत्यानंद से कर रहा हूं मेरी जीवन का भी कर रहा हूं और प्रकृति का भी कर रहा हूं मैं बदलना चाहता हूं मैं हिंदुस्तान में आना चाहता हूं बताओ पहले मेरी वर्कशॉप सुनो मेरी किताबें पढ़ो हिंदुस्तान में आया चेन्नई का उसने वर्कशॉप सुना मेरा सात दिन का मेरी किताबें मंगाई इंग्लिश वो पढ़ी चला गया दो महीने के बाद फोन आया हमने निर्णय ले लिया है कि नौकरी छोड़ना हिंदुस्तान में आना है मेरे पत्नी साथ में है बोले है उसको दे दो पत्नी को पूछा ये निर्णय उसका मान्य है बोले वो जो कहेगा मैं करूंगी क्योंकि हम भी अब उसमें उब गए हैं अब हमने वो हिन्दुस्तान में आया है अब वो हमारे ये चित्तूर जिले में एक संस्था के साथ उनको जोड़ दिया है पति पत्नी बहुत मजे में है लोगों को कॉलेज में जाते है स्कूलों में जाते जिसों पर किसी शिका, है अपने यहाँ मॉडल खड़ा करते हैं और बहुत अच्छा काम कर बहुत अच्छा काम कर रहे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए दो समय की रोटी चाहिए और जो पैसा कमाते हो ऊपर नहीं ले जा सकते यही नीचे रखना पड़ता है तो क्यों करे क्यों पौड़े क्यों, क्यों दौड़े साथ गुण से खरा एक आदमी एक जवान एक निर्णय लेता है हवस पर स्वार होता है हवस पर विजय प्राप्त करता है लालस्व विजय प्राप्त करता है एक गुण सिखाने चलेगा हमें अनंत गुण सिखना चाहिए अनंत एक काम आप करने वाले एक काम आप करने अंत में एक बात कहूंगा समाप्त तो करूंगा जीरो बजट खेती प्राचीन कृषि पद्धति नहीं है जो कहा जाता है प्राचीन कृषि पद्धति गोबर के खाद पर निर्भर थी जीरो बजट खेती में एक ग्राम भी गोबर का खाद डालना यह प्राचीन पद्धति नहीं है एक जैविक पद्धति भी नहीं है ये वैदिक पद्धति भी नहीं है ये योगिक पद्धति भी नहीं है सबसे अलग पद्धति है अलग पद्धति सबसे अलग इसमें भी थोड़े उलझाव आ गए हैं कुछ लोग अब मान्य कर रहे हैं कि जीरो बजट खेती के बिना कोई चारा नहीं है लेकिन झीरो बजट खेती नाम नहीं ले रहे हैं उसको गो आधारित खेती कर रहे हैं एक नए तरह का एक, एक माहौल बना रहे हैं साथियों ये गाय के गोबर पर आधारित है लेकिन वो जो गो कहते हैं वो गोवाधरी खेती हमारी नहीं है क्योंकि कंपोस्ट ग्वाधरित थे, विनाशकारी है। हर्मी कंपोस्ट आप जानेंगे कैसे विनाश करें गोबर को आधारित ग्वादरी दे लेकिन विनाशकारी है। इसका मतलब है गो शब्द के पीछे जैविक खेती दोबरा लादने की बात कहते हैं इसको गोधरी मत कहे इसको झट कहना है तो दुनिया में यही नाम से पुकारा जाता है झीरोवेड खेती के नाम से गोवाधर बात कर, कर जैविक खेती दो बार आप किसानों को थोपने की बात मत करें कुछ लोग इसको रसायन मुक्त खेती करते हैं शायद उनको मालूम नहीं कोई खेती रसायन मुक्त नहीं होती कोई खेती रसायन मुक्त नहीं होती झीरोवेड खेती भी रसायन मुक्त नहीं है रासायनिक ही है क्योंकि जड़े जो खाद्य लेती है भूमि से वो रसायन के रूप में लेती है रसायन के रूप में लेती है भूमि में रसायन के रूप में खाद्य नहीं होता वो जैविक के रूप में होता है जैविक रसायन के रूप में रूपांतर जीवाणु करते हैं और जड़ों को रासायनिक के रूप में लेते हैं रसायन मुक्त खेती हो ही नहीं ये गुमराह करने की बात छोड़ दे केवल एक ही बात कहे जीरो बजट खेती करना बाकी कुछ नहीं करना है गुमराह मत करे ये नंबर निवेदन है साथियों अध्यात्म कोई अलग नहीं है पूजा पाठ अध्यात्म नहीं है प्रकृति के माध्यम से ईश्वर को जोड़ना ही अध्यात्म है वही आप पास दिन सुनने आप रात को शायद हो सकता है देर तक बैठना पड़े आपकी अगर कोई तैयारी है इसके लिए तो बहुत स्वागत हो बात होगी बात होगी और इस यहाँ के जो कानून है यहाँ के नियम है आश्रम के उसका पालन होना चाहिए पवित्रता रखनी चाहिए बाहर कोई नहीं जाएगा और बीड़ी सिगरेट वो तम्बाकू बिघाओ कोई नहीं खाएगा और हो सकता है तो पूरे दिन यहाँ बैठकर आपको ये सुनना है यहाँ के नियम का पालन करना है अंत में एक बात कहूंगा कि आपका पूरा स्वागत है और मैं देख रहा हूं कि विशाल भवन है ये ये विशाल भवन है स्वामी जी कह रहे थे कि दस हजार लोग बैठ सकते हैं अगर अगला शिविर रहेगा तो शायद ये भवन भी कम पड़ेगा ऐसी व्यवस्था हमें करनी है हो सकता है कुछ आ, कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद ये स्थिति पैदा होगी क्योंकि झरूगढ़ खेती के बिना कोई चारा नहीं है किसानों को नहीं है उपभोक्ता को नहीं है धन्यवाद ऊपर और भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है कितना करता है भूमि को लिखे अनंत करोड़ छेद करता है जब केचवा नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से जब केचवा नीचे ऊपर जाता है तो अपने शरीर में से एक जव पदार्थ अपने शरीर में से जब पदार्थ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 क्या खाते हैं गहराई की मिट्टी खाते लिखिए गहराई की मिट्टी खाते मांसागर खाते है गहराई की, गह की मिट्टी क्या है मांसागर है हमने देखा ना अन्नपूर्णा है वो गहराई का मांसागर खाते हैं कच्चा पत्थर खाता है हाँ मुरम रॉक मटेरियल कच्ची तो चट्टान खाता है हाँ। साथ में बालू भी खाते हैं बालू बालू रेती क्या बोलते आप सेंट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 ग्यारह गुना ज्यादा इलेवन times more, पोकैश ग्यारह गुना ज्यादा क्या होता है पोतास होता है पोकैश को क्या बोलते हिंदी में पालाश कहते उसको पालाश क्या कहते हैं पालाश, पालाश ये संस्कृत शब्द है हमारे पास शब्दों का बहुत भंडार है विशाल भंडार है अंग्रेजी के पास शब्द नहीं है बहुत बेकार भाषा है दरिद्री भाषा है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 और केचुए काम में लग जाते देखिए ये नीचे का क्या है मासागर। अब केचों ने छेद किया ये नीचे का मासागर अगर खा लिया और ऊपर लाकर क्या डाल दिया विस्तार विस्तय बोलते ना विस्तर डाल दिया यानी नीचे का मासागर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 सब्सिडी नहीं चाहिए सब्सिडी क्या होती है साब्सिडी होती है क्या होती है साब्सिडी होती है सब्सिडी कितने लोग रहे नहीं चाहिए करने वाले भिकारी मन में किसको नहीं चाहिए सब्सिडी कौन है वो पुश्यार थी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे किसान भिक मंगा है क्या भिक दे रहे उसको तो दाता है दूसरे को देता है ज्यादा देता है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 अपने आप कैसे निर्माण होता है जब हम भूमि के ऊपर आच्छा दिन करते समझ में आ ना गया? न आ गए अब पांच मिनट का ब्रेक लेंगे जलपान के लिए तुरंत वापस आएंगे ठीक है धन्यवाद